सेरम रासक वरम रासेशरश्वरम रे रास विनोन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रसिकेख रास रासेश्वर रसमंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस मोहन रस ललित रसधीर रस गंभीर रस साहसी रसवासी रस विलासी श्री राधारमण देव की कृपा से हम सभी भक्तगण श्री गुरु अष्टकम जो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है उसका चिंतन और मनन कर रहे हैं तो उस आठ श्लोक अष्टक का मतलब होता है आठ श्लोक वो आठ श्लोक के बाद उस श्लोकों को उसकी स्तोत्रों को बोलने के बाद उसके जो नौवा श्लोक होता है वह उनका कहलाया जाता है उसकी महिमा ये जो हमने गाया उसकी महिमा क्या है उससे हमें क्या फल मिलेगा तो कल उसी की चर्चा से इसका शुभारंभ हुआ है वही अभी चर्चा चल रही है श्लोक है श्रीमद गुरुरास्त में तुच्च ब्राह्मे मूर्ते पठति पट प्रयत्त यृन्दननाथ साक्षात से वै लभ्य जनुषोत एव है कि यह जो गुरुदेव का अष्टक है आठ श्लोकों का यह जो पाठ कोई भी रोज प्रतिदिन करता है उच्च स्वर से यत्न पूर्वक सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त की बेला में करता है तो उसे सेवैव लभ्य उसे सेवा का लाभ प्राप्त होता है किसकी सेवा का लाभ प्राप्त होता है यस्तेन वृंदा वन नाथ साक्षात साक्षात जो वृंदावन नाथ हैं, भगवान वृंदावन के रस रास रास रासेश्वर हैं, उनकी सेवा सेवा का हमको यह भाव जो है, सेवा जो है वह है वह प्राप्त होती है तो यह सेवा कहां प्राप्त होती है यह सेवा दो स्थानों पर प्राप्त होती है प्रथम सेवा प्राप्त होती है शरीर से जब गुरु के द्वारा इस मंत्र को दिया जाता है गुरुदेव की प्राप्ति होती है और गुरुदेव की प्राप्ति हो जाने के बाद राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है और दूसरी सेवा कि मरणोप्रांत हाँ जैसे यह श्लोक कहता है कि सेवैव लभ्य जनुशोंत सोंत एव तो जनुशोंत का मतलब है जनु मतलब जन्म और उसके बाद जनुष्यों अंत उस अंत का मतलब है जब मेरे इस जन्म का इस शरीर जिसका जन्म हुआ है उसका जिस दिन अंत होता है जिस दिन वह अंतिम सांस भी चली जाती है और प्राण पुखेरु हो जाते हैं तो यह प्राण उसके बाद जाएंगे कहां तो यह कहा जाएंगे तो उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उसके प्राण सीधे यहां से गोपी का रूप रखकर नित्यधाम वृंदावन में चले जाएंगे और उस नित्यधाम वृंदावन में, में गोपी के रूप में उसकी आत्मा पहुंचेगी और पहुंचने के बाद वहां पर श्री राधा कृष्ण की सेवा उसको प्राप्त होगी ललिता विशाखा अष्ट सखिया वहां पर विराजित होंगी हाँ सब अलग अलग गोपियों के यूथ वहां पे होंगे और उन यूथों में वहां पर यह भी है गोपी बनकर पहुंचेगी और गुरु परंपरा में वहां पर जो गुरु मुखिया गोपी है उनका अनुगत्य प्राप्त करके वह आगे चल के भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा में उसे प्रस्तुत करा जाएगा तो अब बात यह होती है कि तीन प्रकार के साधक कहे गए हैं मैं कल की इस बात का थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर रहा हूं एक साधक होता है विद्यार्थी विद्यार्थी का कार्य होता है कि वह गुरु चरणों के पास जाए कोई भी गुरु हो बस उनके पास जाएगा जाके बैठ के विद्या उनके द्वारा क्या कहा गया बस उसको ग्रहण करेगा इससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं होता बीच में कुछ हुआ तो इच्छा हुई तो कुछ प्रश्न पूछ लेगा कि मुझे ये प्रश्न है इसका आप मुझे कुछ उत्तर बता दीजिए तो यह सिर्फ उस प्रश्न को पूछा थोड़ा सा अपना ज्ञान ज्ञान दिखाया कि भाई मेरे पास भी ये ज्ञान है, तभी ऐसा वाला प्रश्न पूछ रहा हूं। और सामने से उत्तर भी ले लिया तो इन वाले गुरुजी से मैंने ये सुना उन वाले गुरुजी से मैंने ये सुना उन वाले से ये करा इसके अलावा उसका कुछ दूसरा काम नहीं होता है क्यों क्योंकि उसे नहीं सुधरना है वो विद्यार्थी है आ, वो बस विद्या का जीवन नहीं सुधारना है वो जैसा जीवन जी रहा है वह ऐसा ही जीवन कभी नहीं बदलेगा हु? तो गुरु के पास एक जाता है विद्यार्थी दूसरा गुरु के पास जाता है जो गुरु के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद गुरु से जब उसने बात करी और बात करने के बाद उसके उसके ज्ञान चक्षु खुले उसके समझ में आया कि वह अभी क्या गलत कर रहा था और क्या सही हो सकता है तब वह उन गुरु का शिष्यत्व धारण करता है तब वह उनसे दीक्षा लेता है और दीक्षा लेने के बाद उनका शिष्य बनता है तो वही साधक पहले विद्यार्थी है एक दशा दूसरी दशा उसकी होती है कि वह क्या बनता है शिष्य। इसके बाद तीसरा आता है कि वह जब गुरु से दीक्षा प्राप्त करी और गुरु का सानिध्य प्राप्त करा और प्राप्त करने के बाद वह गुरु के संग रह रहा है तो गुरु की ऊर्जा गुरु का प्रकाश गुरु की शक्ति गुरु की कृपा जब उसे साक्षात तो रूप से प्राप्त होने लगी और वह उस गुरु की कृपा में ही अपने आप को कृतार्थ मान रहा है गुरु के प्रकाश में गुरु की ऊर्जा में ही अपने को कृतार्थ मान रहा है और सोच रहा है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई सक्षमता नहीं है परंतु मेरे गुरु ही हैं जिनकी कृपा से मैं इस भवसागर सागर से पार हो जाऊंगा तो वह गुरु भक्त बन जाता है और वह जब गुरु भक्त बनता है तो वह एक में हो जाता है वह गुरु क्या चाहते हैं गुरु कैसा रहना चाहते हैं वह गुरु की भक्ति करता है तो साधक की तीन अवस्थाएं हैं। एक अवस्था विद्यार्थी के रूप में गुरु के पास जाके होती है दूसरी उसकी अवस्था शिष्य के भाव में होती है तीसरी अवस्था उसकी गुरु भक्त बन के होती है यह उसकी जीवन का बहुत बड़ा बदलाव होता है कि जब वह गुरु भक्त बनता है तो शिष्य कोई भी हो सकता है विद्यार्थी जगत होता है मैं आपके हाँ पे भी अगर और आपके पति भी भक्त ना हो मानते हैं परंतु मैं वहां पे आया हूं तो बैठ कर वह कुछ देर तो भक्ति की एक दो बात तो कर ही लेंगे उस भक्ति से उनका कोई सरोकार नहीं होगा वो उससे सुधरने वाले भी नहीं होंगे बदलने वाले भी नहीं होंगे क्योंकि संसार में विद्यार्थी हर कोई है किसी न किसी को बातचीत किसी ना किसी, किसी, किसी गुरु से कभी ना कभी पढ़ी जाती है तो वह कहीं ना कहीं कर ही लेता है पर अपने ज्ञान के लिए बदलने के लिए नहीं करता है शिष्य जो है वह बदलने का प्रयत्न करता है तो कल मैंने इसमें कहा था भगवदगीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन विद्यार्थी है जिन्होंने भगवदगीता पढ़ी हो कि वह प्रथम अध्याय के अंदर विद्यार्थी है वाद-विवाद चल रहा है, तर्क चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण के संग दूसरे अध्याय में भगवान बोले ये तो शिष्य ही नहीं बनना चाहता बाद-विवाद करके टाइम खराब कर रहा है मेरा विद्यार्थी बना हुआ है इससे काम नहीं होगा बोले शरणागति लेनी है अर्जुन तभी मैं अब बोलूंगा नहीं तो नहीं बोलूंगा तब शिष्य बन गया वहीं पर ही शिष्य बनकर गुरु भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगत गुरु धारण कर लिए और करने के बाद जब पूरी रूप से शिक्षा ली हा? जब शिक्षा ली तो शिक्षा लेने के बाद उसके जीवन में बदलाव हुआ तो अठारवे अध्याय में सर्व सर्वधर्म परितज्या करते हुए मामेकम शरणम रजा अर्जुन अगर तुझे सत्य में कुछ चाहिए तो सबको छोड़ के तू गुरु भक्ति कर हा? सब छोड़ दे मेरी शरण में आ जा तो वही जो साधक के रूप में अर्जुन विद्यार्थी थे वही शिष्य बने और शिष्य बनने के बाद अंतिम में गुरु भक्त बने तो अब एक प्रश्न आता है क्या दीक्षा होना जरूरी है क्योंकि बहुत सबका कहीं ना कहीं ये होता है प्रश्न कि दीक्षा हो तो हो। दीक्षा होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण नामे करे सर्व पाप भक्ति पूर्ण नाम होते होय, दीक्षा विधि अपेक्षा ना कोरे जीवा सभारे उद्धारे अनुसंग फले करे क्षय चित आकर्षिया करे कृष्ण प्रेमोद्वय वो कहते हैं कि भगवान का जो नाम है कृष्ण का जो नाम है वह जो कृष्ण का नाम है उस कृष्ण के नाम को अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है तो सर्व पाप क्षय सर्व पापों का विनाश हो जाता है उसके जीवन से एक भी प्रकार का पाप नहीं रहता नवविध भक्ति पूर्ण नाम हो तो बोले जो नवविधि जो नवदा भक्ति है वह नवदा भक्ति भी पूर्ण हो जाती है इस नाम को करके ही सिर्फ भगवत नाम करें वही भगवत नाम नारद देव कर रहे हैं वही शंकर जी कर रहे हैं वही हनुमान कर रहे हैं वही सब जितने भी आचार्य गण रहे हैं वह भगवत नाम ही करते हुए रहे हैं बोल रहे हैं महाप्रभु दीक्षा पुरश्चर्या ना ये जो भगवत नाम है कृष्ण का नाम है कृष्ण करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे बोले दीक्षा पुरस्या विधि अपेक्षा ना को ना इसके लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है पुरुष चरण, इसकी भी जरूरत नहीं है इसकी अपेक्षा भी मत करो कि अपेक्षा आपकी इसे दीक्षा लू उसके बाद ही करूं हाँ हरे कृष्ण महामंत्र को या भगवान नाम को अब बचपन में आप सबके परिवारों में ऐसा तो रहा होगा ना दादी ने कहा माँ ने कहा चलो, राम राम राम राम, राम बोल लो तो राम नाम तो सबने बोला ही बोला है कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके हाँ भगवत नाम तो बोला था तो उसकी दीक्षा तो हुई नहीं थी परंतु माँ ने बोल दिया पिता ने बोल दिया दादा दादी ने बोल दिया तो वह हमने करना शुरू कर दिया तो बोले जीवा स्पर्शे अचांडाल सभारे उद्धारे बोले यह तो जो भगवत नाम है यह जीवा पे आगे ना तो यह बड़े से बड़े चांडाल का पापी का जो चांडाल होता है वह कुत्ते को पका के खाता है उसे चांडाल कहते हैं तो वह जो चांडाल है उस योनि उस तरीके के व्यक्ति जो हैं जो गृत ग्रक, कृत्य जो कर रहे हैं बड़ा घृणा से पूर्ण कर रहे हैं उनका भी उद्धार भगवत नाम ये अपने आप कर देता है बोले अनुगौले कौरे संसारे आकर्षिया प्रेमो दौल कौरे संसारेर छोय इस संसार के अंदर हमारा जो मन लग रहा है रम रहा है विषय बुद्धि हो रही है बारम्बार घर परिवार की इधर उधर की ही चर्चाएं चल रही है बोले इनसे धीरे धीरे आदमी का झुकाव होना कम हो जाता है वे धीरे धीरे भगवत बुद्धि होनी शुरू हो जाती है और चित्त आकर्षिया बोले जो हमारा चित्त है उस चित्त के संख्या होता है उसके अंदर कृष्ण का प्रेमोदय प्रेम का उदय होना शुरू होता है प्रेम की जागृति होती है और यही बात शास्त्र के अंदर कहा हुआ है आकर्ष आकृष्टी चेत सामता मुच्चाटन चा हंसा म चाडाला ममूकलोप सुलभो व्य मुक्ति श्रीया नो दीक्षा न चत सत्क्रियाश्चरिया मना मंत्रोयमसनाश्रपम गे फलती श्रीकृष्ण मक कहा है कि श्री कृष्ण नाम किसी प्रकार की दीक्षा किसी प्रकार का सदाचार मतलब नहाना है कि नहीं नहाना है झूठे मुंह है कि नहीं है बिस्तर पे लेटे हैं कि नहीं है किस अवस्था में है पवित्र अवस्था में है दूषित अवस्था में है हाँ स्पर्श योग्य हैं कि अस्पर्श योग्य हैं मेरे ऊपर मेरे घर में कोई मर गया किसी का जन्म हुआ मैं हरि में नाम कर सक मैं हर अवस्था में नाम कर सकता हूँ भगवत नाम में सदाचार की कोई आवश्यकता नहीं है और ना किसी दीक्षा की आवश्यकता है ना किसी पुरस्कार की आवश्यकता है यह तो जीवा का एकमात्र स्पर्श कर ले तो उसके बाद ही पुण्यात्मा जो लोग होते हैं उनके चित्तों का आकर्षण कर लेता है और उसके जीवन में जितने भी पाप हुए हो कैसे भी पाप हुए हो हा? रूपी भी पाप हुआ हो गुरुपत्नी गमन रूपी भी पाप हुआ हो ये बहुत बड़े बड़े पाप कहे गए हैं शास्त्रों के अंदर इस बड़े पापों का भी प्रायश्चित नहीं वेद बताते हैं उन सब पापों को अभी छह अगर कोई कर सकता है तो वह कृष्ण नाम कर सकता है बैठ गए एक बार बैठ के कृष्ण कृष्ण कृष्ण कर दिया कुछ करा तो आदमी सोचे इतने पाप करें कैसे हटू बस उसी समय हट गया इतना भरोसा तो रखे जैसे एक कथा आती है गंगा जी का स्नान कर, कर के लोग जा रहे थे वाह वाह वाह जय गंगे जय गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे तो पार्वती बोली महादेव कि महादेव ये सब के पाप क्यों नहीं हटते हैं ये गंगा में स्नान तो करते हैं बोले इनपे विश, इन्हें विश्वास नहीं है बोले मैं कैसे मानूं? बोले चलो हमारे संग पार्वती ब्राह्मणी बन गई ये ब्राह्मण बन गए, गए गड्ढे के गिर गए पार्वती बाहर गड्ढे के बाहर बैठी हुई रोने लगी लोग गंगा का स्नान करके आते लौट के और आके पूछते कि क्या हुआ देवी क्यों रो रही हो बोले मेरे पति बस बरासू है गड्ढे में गिर गए इनको बाहर निकाल लो तो वो निकालने के लिए जाते तो पार्वती वहां पर ब्राह्मणी का रूप लेके बोलती हाथ तब लगाइएगा जब आपको यह लगे कि आपने कभी कोई पाप नहीं आप बहुत शुद्ध हो परंतु सबके साम राम राम पाप तो हमने बहुत करे है तो कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था सब चले गए इतनी देर के बाद दो तीन घंटे के बाद एक युवक आया गंगा का स्नान करा लौट के जा रहा था पार्वती का रुंदन सुना उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है तो बोले कोई बात नहीं मैंने तो अभी गंगा का स्नान करा है मुझे विश्वास है कि मेरे सब पापों का हो चुका है तो उठाया और उठा के महादेव को बाहर निकाल लिया तो विश्वास का होना कि मैंने नाम करा और मेरा पाप समूह जितना भी था जिसका संचय हो रखा था जन्म जन्मांतर से हो रखा था वह उसी समय वह खत्म हो गया यह विश्वास होना मैं बोल सकता हूं पर मन से विश्वास होना बड़ी मुश्किल बात है और जिस समय यह विश्वास हो जाए हमारे पाप छ जितना भी पाप हुआ है एकत्रित उन सबका क्षय होना उन सबका नष्ट होना शुरू हो जाता है तो यह है चांडाल समेत वाक शक्ति संपन्न लोगों के लिए भी सुलभ है मतलब जो कोई बोल भी नहीं पाता अब चांडाल क्या मैं कहूं वाल्मीकि के रूप में जो डकैत थे वह राम भी नहीं बोल सकते थे जीवन मर उन्होंने मार दो मार दो इसको मार दो ये ऐसे मर गया मरा मरा मरा मरा करते हुए जिन्होंने राम राम राम बोलना शुरू कर दिया तो जो कभी भगवत नाम जीवन में जिसने लिया नहीं वह चांडाल प्रभति के लोग और जो वाक शक्ति को धारण करके बैठे हैं जिन्होंने सरस्वती की साधना करके सरस्वती को प्रसन्न करके सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करके हा जो बैठे हैं उन सब के लिए भी एकमात्र भगवान का यह नाम बड़ा सुलभ है कोई भी कर सकता है और यह मोक्ष संपत्ति को भी प्राप्त करा देता है यह आखिरी में मोक्ष भी दे देता है आपको तो नाम की ऐसी असीम महिमा है कि दीक्षा की भी जरूरत नहीं है पुरस्रण की भी जरूरत नहीं है कि मंत्र को तो पुरस्कार करना पड़ता है ना का मतलब समझते हैं नहीं क्या है कि किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए हा? उसकी एक आवृत्तियां होती हैं मतलब इतने लाख बार आप करोगे तो उसके बाद जाके यह मंत्र एक्टिवेट हो जाएगा हाँ जाग जाएगा हमारे जीवन में आ जाएगा जागृत हो जाएगा तो नाम के लिए तो करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि नाम और नामी भगवान का नाम और भगवान का भगवान स्वयं दोनों सचिदानंद स्वरूप है चिदानंद है तो उनको शुद्ध करने की जरूरत तो है नहीं उनको जागृत करने की भी जरूरत नहीं है कोई भी कर सकता है कभी भी कर सकता है तो है नाम और नामी इन दोनों में कोई भेद नहीं है और परम स्वतंत्र भगवान के साथ अभिन्न होने के कारण परम स्वतंत्र भी भगवान है उन्हीं का ही नाम है तो नाम भी स्वतंत्र है उसी गुण को लेकर तो यह स्वतंत्र भी है और स्वप्रकाश भी है स्वप्रकाशित है नाम के अंदर आपको कुछ वो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है नहीं करनी पड़ती ना अपने आप प्रतिष्ठित है आप भगवत नाम भी लोगे अपने आप बैठे बैठे क्या कहते हैं आपके पाप क्षे सब नष्ट हो जाएगा हो जाएगा तो फल देने के विषय में नाम किसी भी बात की अपेक्षा नहीं रखता है कि वह यह नहीं कि फल देना है इस व्यक्ति को तो पहले ये ये ये ये काम करे पहले ये ये विधियों का पालन करे तभी मैं फल दूंगा यह भी वाली बात नहीं है किसी को कभी भी फल दे देता है अजामिल की कथा थी मरते हुए नामा बोला था नामाभास का मतलब हुआ भगवान का नाम नहीं बोला था बेटे का। नाम तो भगवान का का ही था था परंतु पुत्र को दे रखा तो तो नाम नाम हो हो गया नाम का आभास हो गया कि नाम तो है भगवान का जैसे हमारे सब स्थानों पर हमारे कमरों के नाम होते हैं ये केशव का कमरा ये गोविंद का कमरा हा यह राधा रानी का कमरा तो वो भगवान तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जब घरों में बात करी जाती है ना तो कमरों को जैसे आप क्या कहते हो आप तो ये कहते हो कि अरे वो बच्चे का कमरा अरे ये पति का कमरा ये गेस्ट रूम और जे और वो हमारे यहाँ नहीं होता हमारे यहां तो मरते मरते भी अगर कमरे का नाम लेना पड़े ना तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी अजामिल की तरह से मरते मरते बस यही तो नाम लेना है ना हाय राम मैं तो अभी कहा हूं केशव के कमरे में हूं बस इतने केशव, नाम तो निकल गया ना मुख से तो हर वस्तु का नाम जी के ऊपर रखा जाता है हर वस्तु का नाम ठाकुर जी के ऊपर ड्रॉवर भी हो तो भी बाको नाम अलमारी हो तो बाको भी नाम ये नामकरण संस्कार घर की हर वस्तुओं का है उससे क्या है कि जीवन में मरते मरते भी हाय राम मैं कुछ बोल क्योंकि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है ना मृत्यु का ये तो नहीं है कि मालूम चले कि इसी दिन होनी है एक्सपायरी डेट नहीं है हमारे ऊपर हम वो प्रोडक्ट हैं कि भगवान ने एक्सपायरी डेट का ठप्पा लगाना भूल गया है भगवान ने प्रोडक्ट तो बनाए हैं मनुष्य रूपी जीव रूपी प्रोडक्ट बनाया है परंतु इंडियन है ना भारतीय तो एक्सपायरी डेट नहीं दी है तो मालूम ही नहीं है जो प्रोडक्ट कितने दिन चलेगा तो सबके सब काल व्याल ग्रास काल के मुख के अंदर बैठे हुए ग्रास रूप है काल रूपी जो सर्प है उसके मुंह में यहां पे बैठे हैं ये नहीं मालूम है ये मुंह कब बंद होना है ये नहीं मालूम है ये मुंह कब बंद होना है तो उस समय पर मुख से अगर कुछ निकल रहा हो और उसमें भगवत नाम कहीं पर भी हो तो वह अजामिल की तरह से हमें ठाकुर जी की प्राप्ति भी करवा ही देगा मोक्ष की प्राप्ति करवा देगा तो नाम कृपा कर नाम ग्रहणकारी को अस असदाचार से दूर करके उसे परम पवित्र बना देता है वाल्मीकि आदि की आप कथाओं को सुनते भी हैं कि कैसे वह डाकू थे और डाकू से फिर वह हमारे सर्वश्रेष्ठ ऋषि बने और जिनको सबसे सर्वप्रथम रामायण की प्राप्ति हुई तो दीक्षा की अपेक्षा तो इसमें नाम में है नहीं तो क्या प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण मंत्र में दीक्षा की अपेक्षा फिर क्यों होती है दीक्षा की अपेक्षा कृष्ण मंत्र में क्यों होती है क्योंकि हम कहते हैं ना चलो नाम तो ले लो मंत्र लेना है तो दीक्षा तो लेनी पड़ेगी अब कृष्ण नाम भी है और कृष्ण मंत्र भी है और कृष्ण नाम जो है वह कृष्ण से भिन्न नहीं है और कृष्ण मंत्र भी कृष्ण से भिन्न नहीं है भावना को समझिएगा कृष्ण मंत्र किसी देवी का मंत्र होता है देवी का मंत्र देवी से अलग होता है क्या नहीं होता ना शिवजी का मंत्र शिवजी से अलग होता है क्या आप करते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवजी से अलग है क्या नहीं है ना राम जी का मंत्र हुआ नारायण का ओम नमो नारायण मंत्र अलग है क्या नारायण से नहीं है ना तो तब प्रश्न यह होता है कि क्या कृष्ण मंत्र में दीक्षा की आवश्यकता है और है तो उसमें आवश्यकता क्यों है तो इसके बारे में भक्ति संदर्भ के अंदर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि मंत्र भी भगवान का नामात्मक है भगवान का नामात्मक है मंत्र में विशेषता यह होती है कि मंत्र नमहा आदि शब्द मंत्र में नमहहा लगता है ना नमा मतलब मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं आदि शब्द उसके अंदर अलंकृत होते हैं अलंकृत का मतलब है उसे भूषित होते हैं हा? तो वह विभूषित हुए हैं अलंकृत उन्हें सजाया हुआ है हा? तो सजाया हुआ है और संगम में मंत्र के अंदर एक विशेषता होती है उन मंत्रों के अंदर भगवान ने एवं ऋषियों ने अपनी शक्ति का संचार किया हुआ होता है हा? आप गोपाल मंत्र करते हैं ऋषि कौन है नारद बहुत बढ़िया तो नारद जी ने अपनी शक्ति का संचार उस गोपाल मंत्र के अंदर करा हुआ है आपने दुर्गा सप्तती पढ़ी है अरे वाह बहुत बढ़िया उसमें शुरुआत में क्या बोलते हैं वो कौन सा विनियोग होता है विनियोग, विनियोग में कुछ बोलते हैं ना कि ये इस मंत्र की देवता ये है इसके ऋषि ये है अनुष्ट उपछ है हाँ बोलते हैं ना वो क्यों बोलते हैं वो मतलब उसका भूमिका होती है नहीं वो पूजा करने से पहले उसका विनियोग कहा जाता है विनियोग का अर्थ है कि हाथ में जल लेकर उसका आपको विनियोग बोलना है उस बोलते हुए आपको यह समझना है कि यह जो मैं पाठ करूंगा उस पाठ के भगवान कौन है देवता कौन है और यह पाठ किसके मुख से आया है किस ऋषि ने इसमें शक्ति दी है तो उसमें वह ऋषि का नाम होता है और फिर ये किस लय में बोलना है तो लय जो है वह अनुस्टुप छंद है तो वह संस्कृत के श्लोक अलग अलग छंदों में अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं तो अनुष्टुप छंद 16 अक्षरों का होता है तो उसका बोलने का तरीका अलग होता है तो वह उस तरीके से उसको बोला जाता है हुँ? तो ऋषियों की विशेष शक्ति एवं भगवान की साक्षात एक विशेष शक्ति मंत्र के अंदर निहित होती है तो और यह शक्ति संचारित होती हुई भगवान के द्वारा ही ब्रह्मा को ब्रह्मा के बाद नारद को नारद के बाद व्यास को व्यास के बाद आगे चलते हुए आ, एक एक कर करके आज तक वह शक्ति का ही एक जगह से दूसरी जगह पर स्थान्तरण होते हुए गुरु को प्राप्त हुई वह शक्ति गुरु ने उस शक्ति को साधनाओं में बढ़ाया और उस शक्ति को बढ़ाने के बाद वह उसने जब दीक्षा दी तो दीक्षा दी तो उसी शक्ति का जो भगवान श्री कृष्ण से चली हुई आ रही है जो श्री चैतन्य महाप्रभु से चली हुई शक्ति आ रही है उसी शक्ति को उसने आगे चल के शिष्यों को दिया तो जब मंत्र दिया जाता है तो मंत्र देने के बाद भगवान के साथ एक निज संबंध बन जाता है निज संबंध का अर्थ यह है कि भगवान का जब आपको मंत्र मिला है ना तो अब नाम तो कोई सा भी कर सकते हो कोई परेशानी नहीं है परंतु मंत्र मिलेगा तो या तो राम जी का मिला तो अब ये संबंध तो बन गया ना मेरा संबंध अब राम जी से है मुझे नरसिंह जी का मंत्र मिला तो अब मुझे ये तो मालूम है ना मेरे गुरु जी ने मुझे नरसिंह मंत्र दिया है मेरा संबंध अब नरसिंह जी से है मेरे गुरु जी ने मुझे शिव मंत्र दिया है अब मेरा संबंध शिव जी से है तो ये मंत्र क्या करता है यह मंत्र आपका संबंध उस देवता से बना देता है नाम नहीं बनाता है नाम तो आप राम जी का भी खूब ले रहे हो परंतु पूजा कृष्ण जी की कर रहे हो गे शिव जी की कर रहे हो कई बार होता है सब करते संबंध नहीं बनता है पर दीक्षा प्राप्त हो जाने के बाद हाँ श्री भक्ति संदर्भ कहती है कि व्यक्ति का संबंध जो है वह उस देवता से जिसका जो मंत्र होता है उस देवता से बन जाता है तो इसके बारे में कहा भी गया है कि यह है दीक्षा जो है यह है दीक्षा के उसमें हर श्री हरिभक्त विलास के दीक्षा के प्रसंग के अंदर आता है कि अधीक्षित व्यक्ति जो होता है जिसने दीक्षा नहीं ली होती है वह व्यक्ति का अधिकार पूजा में नहीं होता है मतलब अर्चना में नहीं होता है जैसे अभी कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे ना कि दीक्षा होना आवश्यक है पूजा अर्चन के लिए तो अब प्रश्न यह हो सकता है कि मैं फिर दीक्षा क्यों लूं मुझे तो पूजा नहीं करनी मुझे पूजा नहीं करनी तो मैं दीक्षा क्यों लूं मैं तो भगवत नाम करूं कोई परेशानी नहीं है संबंध नहीं है तो कोई नहीं मेरा प्रेम बन गया कृष्ण जी से मेरा प्रेम बन गया राम जी से तो मैं राम जी का नाम लेते रहूं और मैं राम जी को भजते रहूं मैं पूजा नहीं करूं तो दीक्षा की जरूरत है क्या दीक्षा की जरूरत है क्या तो व्यक्ति सोचेगा नहीं दीक्षा की क्या जरूरत होगी क्योंकि अड़चन तो नवदा भक्ति का एक अंग है एक अंग ही तो है ना और वह अंग आपने जीवन में नहीं अपनाया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी भक्ति पूर्ण नहीं है आपकी भक्ति तो पूर्ण ही है तो श्री भागवत आदि के अनुसार अर्चन मार्ग की आवश्यकता विशेषकर तो लोगों को नहीं होती है भाई आप पूजा नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नरक में चले जाओगे कि पूजा करोगे तभी आपको भगवान मिलेंगे ऐसा तो नहीं है ना हाँ, हमने देखा भी ऐसा है बड़े बड़े महात्मा रहे हाँ, पूजा नहीं करी पर भगवत नाम निष्ठ थे या नवधा भक्ति के और दूसरे अंगों को करते थे जिससे भगवान की प्राप्ति तो उनको हुई तो अगर मैं अर्चन नहीं करू तो क्या मैं दीक्षा लू यह प्रश्न भी हो सकता है तब उस समय पर कहा गया है कि नारद आदि प्रदर्शित पंथ को नारद आदय जितने भी महात्मा हुए हैं उन सब ने जिस मार्ग को हमको बताया है जिस रास्ते को हमको बताया है उसके अनुसार श्री गुरुदेव दीक्षा जब देते हैं तो दीक्षा देने के बाद एक संबंध स्थापित कर देते हैं और उनके लिए दीक्षा के बाद अर्चन अवश्य कर्तव्य होता है मतलब जब दीक्षाएं दी जाती है तो दीक्षा देने के बाद एक संबंध बना दिया जाता है और वह संबंध जब बन जाता है तो संबंध बनने के बाद व्यक्ति उस संबंध को जीने के लिए अर्चना करता है कि आपसे बोल दिया आज से आपका सखा का भाव है कन्हैया के संग तो सखा का भाव कैसे आ जाए आपके जीवन में तो सबसे पहले आपको आपके गुरु ने एक ठाकुर जी का श्री विग्रह दिया और देके कहा इनकी रोज उपासना सखा के भाव से करो तो रोज मन में बाराकुर जी का सखा सखाऊ मैं ठाकुर जी का सखाऊ मैं ठाकुर जी का सखाऊ मैं ठाकुर जी का सखाऊ ये बार बार पहले अपने मन में आरोपित करो क्योंकि ये याद नहीं होता है मैं ठाकुर जी का सखाऊ आप ठाकुर जी को अपना पुत्र तो बोल दोगे हा जैसे आपकी तरफ से कहा गया ना मैं पुत्र के भाव से तो कर लिया परंतु मेरे अपने पुत्र आ जाएंगे तो मैं अपने उस पुत्र रूपी कृष्ण को भूल जाऊंगी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से हा? तो वो क्या है मन में पहले आरोपित करना है मन में आरोपित करना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र है या यशोदा जी के पुत्र है मुझको सेवा प्राप्त है यह प्रिया प्रियतम है और मैं इनकी दासी रूप में इनकी उपासना गोपी रूप भाव से इनकी उपासना कर रही हूं।, हूं मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं ये बार बार मन में आरोपित करना पड़ेगा तो यह आरोप कौन देता है आरोप कौन देता है ये आरोप देते हैं आपके गुरु दीक्षा के दीक्षा के समय पे वो कहते हैं कि तेरा असली नाम आज से यह नहीं है तेरा आज से यह नाम तो कृष्णदास है गोविंदास है केशवदास है वैष्णवदास है आज से तेरा नाम यह है इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी तक जिस नाम नाम के बारे में आप जानते हैं हर व्यक्ति के तीन चार नाम होते हैं हर व्यक्ति के तीन चार नाम होते हैं आपके कितने नाम है तीन तो हैं कम से कम आ, तो तीन से चार नाम वैदिक परंपरा के अनुसार तीन से चार नाम सबके होते हैं नहीं, नहीं वो आपकी फिर वैदिक परंपरा के साथ से नहीं चल रहे हो। सो so, इस को समझिएगा जब जन्मपत्री बनती है तो पहले अब तो कंप्यूटर से निकल जाती है जन्मपत्र कंप्यूटर से निकाल दो तो जन्मपत्री नहीं जहां शास्त्रीय जहां ज्योतिषाचार्य विराजित हैं उनसे संपर्क करा जाता है उनको समय सब आदि बताया जाता है वे कुंडली बनाते हैं और जो नामाक्षर होता है उसके आधार पर एक जन्मपत्री में आपका नाम लिखते हैं जन्मपत्री में नाम लिखेंगे वो आपका वो नाम देंगे नहीं कभी बस वो जन्मपत्री में लिखा होगा आपको नाम दूसरा नाम नामकरण संस्कार होगा तो ताया, ताई, फूपा फूफी माँ बाप भैया बंद जिसको भी पसंद आ गया आपका एक अच्छा सा नाम और वो नाम सबने चूज भी कर लिया वो नाम भी आपको दे दिया जाता है तीसरा घर के अंदर प्रेम का एक नाम प्रेम सूचक एक नाम भी होता है सबके होते हैं ना स्त्रियों में लाड़ो बहुत कहा जाता है हेबी कहा जाता है हा? तो हम हाँ जैसे हाँ एक लाड़ का नाम पिता की तरफ से माता की तरफ से दादा दादी पारिवारिक उसमें किसी ना किसी की तरफ से दिया जाता है तो यह तीन नाम तो मिल गए और चौथा जब गुरु से दीक्षा होती है तब चौथा नाम मिलता है पूजा के समय पर जब तक दीक्षा नहीं है तब तक जो जन्मपत्री में नाम दिया हुआ होता है ना उसका प्रयोग करा जाता है वो इस वजह से कि किसी के नाम के उसपे उल्टी सीधी विद्याओं का भी प्रयोग कर सकते हैं कर सकते हैं ना भाई मेरा मन हो मैं आपके ऊपर कुछ उल्टा सीधा करूं तो मैं कौन सा वाला नाम आपका अपनाऊंगा जो जन्मपत्री में लिखा हुआ है क्योंकि वो आपका असली नाम है वो गुप्त रखा जाता है वो सिर्फ वो पूजाओं में यूज होता है उसके अलावा कभी भी कहीं यूज नहीं होता वो पंडित जी कहते हैं ना अपना नाम लो अपना गोत्र बोलो हा? कौन से अमुक गोत्र उत्पन्न अपना आप अपना बोलते हुए बोलेंगे अमुख नामो हम हा? वो पंडित जी करेंगे कि ये वाला नाम अपना बोलो हा? तो आपने अपना वाला नाम बोल दिया हा? कभी खुद दोहराते हैं कभी दूसरे दो आपसे दोहरवाते हैं तो आप खुद कर रहे हैं तो अमुक गोत्र उत्पन्नो हम अमुक देव शर्मा हम तो जो भी अपना नाम आप अपना कौन सा नाम लेंगे यही जो अभी रोज ऑफिशियल नेम है पासपोर्ट या पेपर्स में दे रखा है वो बोलेंगे ना वो वो भी कितनी बार चेंज हो जाते हैं, शादी से पहले अलग होता है शादी के बाद भी अलग हो जाता है तो गुप्त नाम जो है वो तो वो जन्म में लिखा हुआ उसी का प्रयोग होता है तो गुरु जो है वह आपको दीक्षा के समय पर नाम देता है और वह आपको यह बता देता है आज से आप श्री कृष्ण के दास हो आपको आरोपित कर देता है आपके मन में आरोपित कर देता है आपका संबंध ऐसे कृष्ण के संग बन चुका है राम के संग बन चुका है तो जब संबंध बनता है तो संबंध के अंदर जैसे श्रीमन महाप्रभु श्री निम्बारकाचार्य राधा बल्लभी की परंपरा हो हरिदासियों की परंपरा हो इन सब में वैष्णवों का भजन संबंध के संग होता है संबंध के संग एक होता है जैसा अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे ना यशोदा के भाव से उपासना लड्डू गोपाल की राधा कृष्ण की जो उपासना है वह गोपी के भाव से होती है तो वहां पर संबंध है हा? सखा भी दो प्रकार के हैं एक सखा ब्रज के सखा हैं जो सुबल आदि हैं मधुमंगल और ये सब दूसरी सखा जो है वह सुदामा अर्जुन, अर्जुन आदि हैं सुदामा और अर्जुन का भाव अलग है वो भगवान भगवान भगवान ब्रज वाले जो सखाएं बोले हो तू भगवान कहीं को यहां आके घोड़ा बन जा दोनों में अंतर है तो जो गुरु होता है वह मंत्र के संग आपको संबंध देता है कौन से वाला सखा बनना है हाथ जोड़ के कारण रहना है कि नहीं उससे हाथ जोड़वा नहीं है कौन सा वाला सखा बनना है तो महाप्रभु के अनुगत वैष्णवों का जो भजन है जिस परंपरा में मैं आता हूं उस परंपरा के अंदर संबंध है संबंध स्थापित हुआ है और मंत्र दीक्षा द्वारा उस संबंध को ही स्थापन किया जाता है, कि जा मंत्र की दीक्षा होती है तो मंत्र की दीक्षा के बाद उसी संबंध को दिया जाता है और यही बात श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के ने भी अपने वचन समूह में भक्ति संदर्भ आधी में इस बात को कहा है कि श्री नाम संकीर्तन के साथ शास्त्रोक्त लक्षणान्वित गुरु के पास से दीक्षा अगर ग्रहण कर ली जाए यह देखा जाता है ना कि प्रॉफिट कहां से होगा प्रॉफिट कहां से मैं अपने आप नाम करूं ये कम प्रॉफिट है किसी ने आके मुझे और पावर दे दी एनर्जी दे दी बैठे बैठे दे, दे दी मैं तो कुछ नहीं कर रहा था परंतु कोई आया और आके मुझे एनर्जी दे गया अब या फिर ऐसा समझ लो मैं वो अपने हिसाब से कहीं से काम करने में लगा हुआ हूं संपत्ति का अर्जन कर रहा हूं संपत्ति को बढ़ा रहा हूं रुपया कमा रहा हूं पाउंड्स कमा रहा हूं हा? परंतु कोई और करोड़पति आए और आपको आके दे जा ले दो करोड़ रुपए मुझसे ले जा दो करोड़ ले जा क्या होगा उस समय पर अनस्ट की आशंका नहीं है वहां पर वहां पे तो बैठे बैठा क्या मिल गए आपको दो करोड़ मिल गए तो, तो दो करोड़ मिलने का अर्थ दो करोड़ मिलने का अर्थ यह जो गुरु है उस गुरु की जीवन की एकमात्र संपत्ति उसका प्रेम है भगवत प्रेम है और वही भगवत प्रेम वह जब शिष्यों को देता है तो वह अपनी निज संपत्ति को वह जो अपने हृदय के अंदर छुपा के रखा है और जिससे उसने अपने भगवान को पुष्ट भगवान के संबंध को करा है अपनाया है उस संबंध को ही वह उस निज संपत्ति को ही वह अपने शिष्यों को देता है मंत्र किसी से कहा जाता है क्या मंत्र किसी से कहा जाता है कह सकते हो मंत्र अपना नहीं कह सकते ना और गुरु स्वयं मना करता है अपना मंत्र किसी को भी मत बताना परंतु वह दूसरे व्यक्ति को अधिकारी समझ के अपने को दे देता है। अपने निज मंत्र को दे देता है कितने बड़े गोपनीय विषय को कितने बड़े गोपनीय अपने उस वस्तु को जिसकी रक्षा वह आपसे कह रहा है स्वयं करना परंतु इतना भाव भावित तो होकर अपने उस भाव को उसकी को को उसकी संपत्ति वह दूसरे व्यक्ति को दे देता है आप कार से आए हो कार से आप कार की चाबी मुझको देके चले जाओगे नहीं दोगे ना क्यों नहीं दोगे क्योंकि भाई बड़ा खर्चा हुआ है तब जाके खरीदी बड़े मेहनत की कमाई है तो वह उसको दे सकते हो जो आपको ये लगे कि ये व्यक्ति मेरी कार को बिल्कुल संभाल कर रख सकता है मेरा अपना है है ठीक उसी प्रकार से दीक्षाएं कोई छोटी वस्तु नहीं है कि किसी भी गुरु के पास गए और जाके कहा गुरुजी दीक्षा दे दो और गुरुजी ने लेके दीक्षा मिल गई नहीं वहां गुरु ने अपनी एकमात्र संपत्ति उसने जीवन भर जिसका अर्जन किया है उस संपत्ति को उसने अपने हृदय से निकालकर आपको समझा आप अधिकारी हो और उसको उस संपत्ति को दिया बहुत बड़ी वस्तु है क्योंकि उसके गुरु के जीवन के जीवन में उसके पास एक ही संपत्ति है और वह उसका गुरु मंत्र इसके अलावा कोई दूसरी संपत्ति है उसके पास कोई दूसरी संपत्ति नहीं है और एकमात्र उसी संपत्ति को वह आपको अधिकारी समझकर वह आपको उस संपत्ति को दे रहा है और देते हुए कह रहा है इसकी रक्षा करना आज से यह संबंध है और आज से आपकी ऐसे रक्षा आपको इसकी करनी है सो so, अगर मंत्र से ही हमें कोई ऐसी संबंध बन जाते हैं तो अगर हमें संबंध चाहिए हो कभी और संबंध नहीं भी चाहिए हो तो ये सब तो मेरे मन के ऊपर ही तो है ना फिर इच्छा के ऊपर है कि इच्छा हुई तो मैं दीक्षा ले सकता हूं और इच्छा हुई तो मैं दीक्षा ना लू तब उसमें कहा गया है कि इस बात पर थोड़ा सा विचार करना होगा कि राम नाम एवं राम मंत्र आदि जो होते हैं वह व्रज प्रेम के वृंदावन के प्रेम के दायक नहीं होते हैं राम मंत्र ले लोगे तो राम जी के पास जाओगे कि कृष्ण जी के पास जाओगे तो राम और मुझे तो वृंदावन वाले के पास जाना है तो सौर मंत्र नारसिंह मंत्र वरहा मंत्र भी है, शंकर का मंत्र भी है वह ब्रज का प्रेमदायक नहीं है वह वृंदावन के कृष्ण का नहीं आपको नहीं दे सकता है श्री राधा कृष्ण को आपको नहीं दे सकता है किंतु गोपाल मंत्र जो है एकमात्र जो गोपाल मंत्र है वह आपका संबंध बनाकर आपको ब्रज के भाव को दे सकता है और ब्रज के भाव का उदय वृंदावन के भाव का उदय आपके हृदय के अंदर कर सकता है तो मंत्र देव प्रकाशिका एवं सनत कुमार संहिता में साध्य सिद्ध आदि विचार की अपेक्षा हिंता के बारे में पता चलता है और उससे यह पता चलता है कि दीक्षा का प्रयोजन ध्वनित है कि ऐसा लगता है बड़े शास्त्रों को पढ़कर की जिसे वृंदावन चाहिए जिसे यशोदा लड्डू गोपाल चाहिए जिसे गोपाल चाहिए जिसे रास राशेश्वर चाहिए श्री राधा रानी के संग लाडलील जो है वह चाहिए तब वह क्या करे तो उसके लिए उसे दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि अन्य जितनी भी मंत्र हैं, राम जी के मंत्र से दीक्षा या नरसिंह के मंत्र से दीक्षा ली या और कोई से मंत्र से दीक्षा ली वह सबकी सब, सब दीक्षाएं मोक्ष की प्राप्ति कराएंगी मोक्ष समझते हैं क्या होता है मोक्ष जन्मदान के चक्कर में नहीं पड़ते ना अच्छा मोक्ष मोक्ष जो है वह पांच प्रकार का कहा गया है भागवत के आधार पर मोक्ष है जो पांच प्रकार का कहा गया है कौन से है पांच प्रकार सायुज्य मैं ब्रह्म में लीन हो रहा हूं फिर सारूप सामिप्य सालोक स्राष्टि ये चार अलग है मैं बैकुंठ में भगवान के पास जाके खड़ा हुआ भगवान जैसा रूप आया भगवान जैसा लोक मिला ये सब अलग अलग आ, मुक्ति की परिभाषाएं हैं पांच प्रकार की मुक्तियां कही गई हैं मोक्ष माने मुक्ति तो यह जो मुक्ति है यह तो सब मंत्र दे देते हैं परंतु जो गोपाल मंत्र है जो श्री महाप्रभु जो भगवान नारायण नारद देव से प्राप्त होता हुआ हाँ वृंदावन के हर संप्रदाय का जो मुख्य मंत्र है जो हमारे जीवन का जो मुख्य मंत्र है उसे गोपाल मंत्र कहते हैं उस गोपाल मंत्र से जो है गुरु अपनी सिद्ध देह में अवस्थित होकर मंजरी का भाव धारण करके गोपी का भाव धारण करके राधा कृष्ण को ध्यान करता हुआ अपनी गुरु परंपरा को ध्यान करता हुआ उसी ही सिद्ध भाव को वह अपने शिष्य में उसके कान में देता है कान में फूकता है उसको ब्रज का भाव देता है तो जिनकी दीक्षा नहीं हुई है उनको ब्रज का भाव नहीं मिलता है उनको वृंदावन नहीं मिलता है क्यों, क्योंकि उनके पास गोपाल मंत्र नहीं है गोपाल मंत्र नहीं है तो उनके पास संबंध नहीं है संबंध नहीं है तो अर्चन नहीं है जैसे बात हुई थी ना आज अर्चन के ऊपर कितनी लंबी आज चर्चाएं रही कितने सारे भाव आए उसमें निकलकर तो एक चीज नहीं है अगर उसके पास दीक्षा नहीं है तो उसके पास संबंध नहीं है संबंध नहीं है तो उसके पास भाव नहीं है हाँ संबंध भाव के ऊपर ही तो आधारित तो होता है ना उसके पास अर्चन नहीं है उसके पास विधि नहीं है उसे मालूम नहीं कि मुझे वृंदावन फिर कैसे मिलेगा तो अतः अतएव उनको ब्रज परिकरों का मतलब वृंदावन के आचार्यों का रसिक जनों का अनुगत्य ही प्राप्त करना चाहिए उनकी ही शरण लेनी चाहिए और शरण लेने से उस व्यक्ति को आ, ब्रज की प्राप्ति हो जाती है तो अब यह प्रश्न होता है कि महाप्रभु ने तो यह कहा कि कृष्ण नाम लेने से ही कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है तो क्या मुझे कृष्ण मंदिर की दीक्षा उसके बाद भी चाहिए अगर मुझे कृष्ण प्रेम का उदय हो जाता है तो तब भगवान आचार्यों ने कहा कि कृष्ण नाम का जप करके भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी कृष्ण नाम का जप करके भी कृष्ण प्रेमोदय तो होगा परंतु मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको ब्रज वृंदावन नहीं मिलेगा जब तक आपकी दीक्षा नहीं हुई है अब मोक्ष जो है ना बिना दीक्षा के मिल जाता है मरते हुए क्या करते हैं वो आपके मुंह में गंगा जल और तुलसी डाल देते हैं मोक्ष मिल जाए इसी वजह से वो डालते हैं ना क्यों डालते हैं परिक्रमा लगाओ मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है भगवत नाम बोलो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है एकादशी का व्रत करो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जन्माष्टमी का व्रत करो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति तो सबको हो जाती है तो आपको मोक्ष चाहिए कि भगवान चाहिए भाई आपको चाहिए क्या यही तो मुख्य विषय है आप सोचो कि मुझे मोक्ष मिल जाए घर बैठो माला जपो जो करना है करो मोक्ष मिल जाएगा कोई परेशानी नहीं है क्या आपको वृंदावन के राधा कृष्ण चाहिए तो हां आपको दीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि दीक्षा ही आपको वृंदावन के राधा कृष्ण को दिलवाएगी। सो so, सनत कुमार सहिता के अंदर दीक्षित होने की आवश्यकता बताई हुई है और श्रुति स्मृतियों का विधान भी यह कहता है कि हमें गुरु का पदाश्रय लेना चाहिए तो भक्ति के 64 अंगों के अंदर भी यह चर्चा आई है कि पहले गुरु का पदाश्रय धारण करो गुरु दीक्षा लो और उसके बाद गुरु सेवा यह तीन जो है यह भक्ति की शुरुआत करवाते हैं अगर दीक्षा नहीं ली तो क्या होगा तो ब्रह्म यामल तंत्र कहता है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंच विधिम बिना एकांति की हरे भक्तिर रूपात ये क्या कह रहा है शास्त्र कह रहा है कि जो दो प्रकार की भक्ति आज चर्चा कर रहे थे ना एक मनमुखी एक गुरुमुखी मनमुखी भक्ति क्या है इधर उधर की सब खिचड़ी मिला मिला के दादी से मैया से पड़ोस से जे गुरुजी से वो वाले गुरुजी से उस वाले ने जी बताया उस सहेली ने जी बताया उस सखा ने ये बताया सब की एक खिचड़ी बना ली और सोचा ये खिचड़ी बड़ी बढ़िया है और उस खिचड़ी को रोज लगाया कोई मतलब नहीं है वो सही है कि नहीं है विधि के संग है कि नहीं क्योंकि मैंने आप आए थे मैंने सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा ठाकुर जी को स्नान कैसे कराते हो था, बड़ी छोटी सी चीज है ठाकुर जी को स्नान कैसे कराते हो ठाकुर जी को बैठ अब वो है ना हमारे यहां बैठाया भी जाता है तो किस स्थान पर बैठेंगे वहां बैठने से पहले उस पात्र के अंदर हा? क्या क्या चीजें होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी नहा बाथरूम भी तो सही होना चाहिए ना नहाने वाला भी तो होना चाहिए ऐसे थोड़ी है कोई गंदा सा बाथरूम हो और मैं कहूँ कि नहा आप राम राम राम जब तक सफाई नहीं होगी तब तक नहीं नहाएंगे जब तक मेरे मुताबिक ये वस्तु नहीं होगी तब तक नहीं नहाएंगे ये तो होता है ना तो ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी के लिए भी ठाकुर है हम जैसों के लिए भी मैं हमेशा अपनी कथाओं में बोलता हूं कि हमारे मन के भावों को यह जानने की कोशिश करो कि हमें जब जल भी चाहिए होता है ना शोवर तो। लेते हो बाल्टी से तो नहाते नहीं है यहाँ शोवर से नहाते हैं शॉवर की स्पीड भी मन के मुताबिक होनी चाहिए ना कम हो ना ज्यादा हो है ना मन का तो इच्छा है ना कम हो गई किचन में चालू कर दिया किसी ने यहां तो यहां की स्थिति है ऊपर से ही हल्ला बच जाता है आ, बंद कर दो नीचे किचन में बर्तन धोने अभी हमें नहाना है ये यूके की स्थिति है तो आप भी समझते हो जल किस तेजी से प्रवाह से हाँ गति से आपके ऊपर आए तेज भी नहीं आना चाहिए कम भी नहीं आना चाहिए हा? आपकी मन की इच्छा है ना तो ठाकुर जी ने अपने मन की इच्छा श्रुति स्मृति आदि पुराण में लिखी हुई है बताई हुई है कि भैया मैं कैसे नहाना चाहता हूं तो तुम्हारे हाथ जोड़ू बैसे निलाओ मुझको तुझे तो किसी ने सीखा नहीं मनमुखी खिचड़ी जो थी इधर से सीखा उधर से सीखा ठाकुर जी आ जाया जा तुझे नीचे बैठाया और लेके एक गिलास पानी डाल दिया अब वो एक गिलास पानी जाएगा ही नहीं ठाकुर जी को तो शंख से न स्नान करेंगे और उसमें भी स्नान करते हुए उसकी विधि है कि कितनी बार शंख से पानी डाला जाएगा कितनी बार शंख से पानी डाल क्योंकि स्नान भी जब आप करते हो ना देखो मैं छोटी सी बात लेके चल रहा हूं अभी मैं वस्त्र पे भी नहीं पहुंचा हूं अभी मैं अभी सिर्फ स्नान की विधि पर ही आया हूं तो क्योंकि सुबह उठते ही स्नान करना होता है ठाकुर जी को भी स्नान कराना है हा? तो स्नान करोगे तो भी स्नान का भी आपका ये है कि कितनी देर आपको बाथरूम में रहकर स्नान कर, करना है चल स्नान वाला तो बहुत कम होते हैं एक होते हैं जो पानी डालो और चल दी पर एक होते हैं जिन्हें साबुन लगाना है बड़े रच बस के नहाना है और एक सेकंड जैसी उनकी रोज की विधियां है ना उसमें जरा सा भी चेंज हो जाए तो उन्हें लगता है आज स्नान सही से नहीं हुआ है सबके संग होता है आप अभी आप तो अभी स्नान करके आए हैं ना आपको मालूम है आपकी विधि क्या है स्नान की और उस विधि को मैं कह दू बहुत जल्दी कर दो उसमें से दो तीन चीजें इधर दर उधर हटा दो आप आ तो जाओगे निकल के पर आपको मन में यह नहीं लगेगा अरे आज जल्दी जल्दी में सावन नहीं लग पाया सही से स्नान नहीं हुआ है आज फेस वॉश नहीं लगा आज स्नान अभी पूरा नहीं लग रहा है छोटी सी चीज है तो एक मनमुखी भक्ति है एक गुरुमुखी भक्ति है तो जो मनमुखी भक्ति है वो क्या कहती है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात विधिम बिना जो शास्त्र हैं चार प्रकार के इसमें शास्त्र आदि करके अनेक प्रकार के शास्त्र कहे श्रुति माने वेद स्मृतियां पुराण आदि मतलब इतिहास आदि हाँ। और इसके बाद पांच रात्रिक तंत्र वैष्णव तंत्र का यह समूह होता है मंत्र और उपासना विधि इसके अंदर बताई होती है इन मैं जो विधियां बता रखी हैं भक्ति करने की सेवा करने की ये अगर कोई नहीं करता है तो उसके जीवन में क्या होता है कहते हैं एकांतिकी हरेर भक्ति, भक्तिपात पाता ये उसके जीवन में वह भक्ति जो है वह उत्पात मचाती है उत्पात समझते हैं क्या होता है क्या होता है उत्पात? मतलब उसका दिमाग सही नहीं रहेगा कभी ये बेचैन ये हो गया वो हो गया कभी नया मन में कुछ और आ गया तो वह सही नहीं चलेगी क्योंकि खिचड़ी है ना उसकी तो तो जो भक्ति मार्ग में इच्छुक है जो भक्ति मार्ग में इच्छुक है वह गुरुकरण करते समय कुछ विशेष बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए प्रथम है कि गुरुदेव वैष्णव है कि नहीं गुरुदेव वैष्णव कृष्ण के भक्त है कि नहीं ये कई बार होता है कि कोई गुरुजी किसी और देवता के भगत है कृष्ण जी से मतलब नहीं है पर आप बोले वो गुरुजी ऐसा है कृष्ण जी का मंत्र दे दो गुरुजी गुरु जी बोले अभी देते हैं बैठो आपने लिया और लेके चले गए तो लेके चले गए तो उस समय पर गुरुजी ने विधि तो बताई नहीं क्योंकि गुरुजी तो दूसरे देवता के भगत हैं दूसरे देवता के भगत है ना तो गुरुजी जी को मालूम ही नहीं कृष्ण जी की भक्ति कैसे होगी मंत्री तो देना था मंत्र तो हमें भी आते हैं पर हम थोड़ी ना सबको दे सकते हैं हमारे पास शिव जी के भी आते हैं भगत देवी के भी भगत देवी की मंत्र दे दो तो महाराज जी हम क्या करते है? आप हैं आप हाथ जोड़ते हैं आपसे जो देवी के भक्त हो जो गुरु हो उनके पास जाके आप दीक्षा ले लीजिए क्योंकि भाई मुझे मालूम ही नहीं देवी की उपासना कैसे होगी वो बोलेगा आके मुझसे महाराज जी मुझे बताओ ये कैसे होगा देवी का मैं हाथ जोड़ दू मुझे आता ही नहीं है तो अपने विषय में तो निपुण होना चाहिए ना तो भगवान का भक्त हो वैष्णव हो हरि हरिभक्ति विलास के अंदर आया है कि अगर किसी कारण से उसने अवैष्णव से दीक्षा ले ली तो अवैष्णव से दीक्षा ले ली तो अवैष्णव से दीक्षा लेने के बाद वह वे व्यक्ति अब क्या कर सकता है हाँ क्या वह दीक्षा ले कि वह दीक्षा अब ना ले क्योंकि कई बार हुआ ना जैसे मैंने कहा किसी और गुरुजी से दीक्षा ले ली और वह गुरुजी तो और किसी देवता के शिष्य है वो, हाँ उनके भक्त है तो उनके भक्त होने के बाद वह व्यक्ति क्या दीक्षा दोबारा ले सकता है कि नहीं ले सकता है तो इस बात पर अः विलास कहती है कि वह व्यक्ति उस समय पर अवैष्णव को छोड़ के वैष्णव गुरु के पास जाके दीक्षा ग्रहण कर सकता है दूसरा वह गुरु कोई भी हो वह गुरु बहुत बड़ा ब्राह्मण हो बहुत वेतज्ञ हो उसके बाद भी अगर वह वैष्णव नहीं है तो उससे दीक्षा नहीं लेनी चाहिए इसके बाद दूसरी चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वैष्णव का मतलब यह नहीं कि जो भगवान का नाम ले ले क्योंकि तो यह होता है ना कि जो भगवान का नाम ले ले महाप्रभु ने तो कहा है कि एक बार जो नाम ले ले भगवान का वही वैष्णव तो कोई भी बोल सकता है मैंने भी भगवान का नाम ले मैं भी वैष्णव हूं बोले नहीं वैष्णव जो होता है वह संप्रदाय संप्रदाय का मतलब होता है स्पिरिचुअल स्कूल उस संप्रदाय के अंदर होना चाहिए संप्रदाय का उनका एक तिलक होता है सब होता है उनकी एक विधि होती है तो जैसे मैं कह रहा था ना गौड़िया संप्रदाय पुष्टि कुप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय ये क्या है अलग अलग स्कूल हैं जहां पर अलग अलग तरीके की भक्ति सिखाई जाती है तो गौतमीय तंत्र के अंदर कहते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्रात मता कि जिसके पास स्पिरिचुअल स्कूल नहीं है तो स्पिरिचुअल स्कूल का मतलब समझिएगा जो भगवान श्री कृष्ण से जिसकी शुरुआत हुई तो मंत्र मैंने अभी बोला ना मंत्र भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा नारद व्यास धीरे धीरे आगे चलता हुआ आया तो वो क्या है स्कूल के अंदर एक के बाद दूसरे ने पढ़ाई करी दूसरे के बाद तीसरे ने पढ़ाई करी और वो मंत्र आके बढ़ता हुआ चला परंतु जिसके पास वो नहीं है संप्रदाय नहीं है तो उसका मतलब उसका द्वारा जो मंत्र दिया जाएगा ना वो निष्फल होगा उसमें कोई शक्ति नहीं होगी तो जिसमें शक्ति नहीं है उस मंत्र को लाखों बार कर लो उससे भगवान की प्राप्ति होनी नहीं है तो यह ध्यान रहे कि वह वैष्णव जो हो वह संप्रदाय हो तीसरा संप्रदाय में होने के बाद उस गुरु को के बारे में यह देखो कि इस यह गुरु की भक्ति करता है कि नहीं करता है जैसे मेरे यहां पर गोपी की भक्ति सिखाई जाती है आराध्यो भगवान ब्रजेशनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुरमूर्थो महान श्री चैतन्यो महामतम त्राग्रह न परा ये बताया गया है कि हमारे यहां पर आराध्यो आराधना करनी है किसकी करनी है ब्रजे वो नंद नंदन की करनी है नंद बाबा के पुत्र की करनी है कहां रहते हैं वो तत्धाम वृंदावन वो वृंदावन में गोकुल में नहीं रहते हैं नंदगांव में नहीं रहते हैं वो कहां रहते हैं वृंदावन में रहते हैं तथ्य धाम उनकी उपासना कैसे करनी है जी अब आप रम्यचित उपासना व्रजवधु वर्ण जैसे गोपियों ने उनकी उपासना करी है जैसी गोपियों ने उनकी उपासना करी है वैसी उपासना करनी है बोले इसका कोई प्रमाण भी है और उस उपासना से क्या मिलेगा बोले श्रीमद भागवतम प्रमाण ममलम बोले अरे कहां बात कर रहे हो सबसे बड़ा श्रीमद भागवती उसका प्रमाण है गोपियों ने किस भाव से उनकी उपासना करी है बोले उसे क्या मिलेगा प्रेमापुर महान भगवान श्री राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा कैसे कौन कह रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदम ये मत है हा? यही एक मत आदेश है मत मिदम चैतन्य महाप्रभु का और संप्रदाय के अंदर रहने वाले तत्राग हो ना पड़ा इसके अलावा और किसी दूसरी बात को नहीं मानना है सिर्फ यही बात को मानना है तो संप्रदाय के अंदर रहते हुए ये संप्रदाय वाली ही भक्ति की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने स्कूल आपको टीचर अपने सिलेबस कोई तो पढ़ाएगा ना इधर उधर को पढ़ाएगा तो बोलेंगे ये थोड़ी ना अच्छा स्कूल अच्छी कोचिंग है तो वैसे ही ये आ जाए इसके बाद शास्त्रज्ञ और शास्त्रीय सिद्धांतों में निपुण गुरु होना चाहिए उसी का चरण चरणाश्रय ले गुरु शास्त्रज्ञ नहीं है तो सिद्धांतों में अनिपुण होने से वह शिष्य के उत्तरों का समाधान ही नहीं कर सकता है शिष्य आ जाए कुछ भी पूछने के लिए पर गुरु गुरुजी तो कोई जानते ही नहीं है गुरुजी बोलेंगे हाथ जोड़ो तेरे तुझे जो दियो तू घर पे बैठ के करे और बड़े दिमाग मत खा तो उससे भी काम नहीं होना है गुरुजी का शास्त्र में निपुण होना तत्व को खुद जानना समझना कि आपके भाव में जरा सा भी बदलाव होने लगे गुरुजी जी बोल रहे ये बदल रहे हो आप उसी समय आप बिल्कुल सतर्क हो जाए नहीं गुरु ने बोला है किसी कारण से बोला होगा आप उसी समय बदलने की चेष्टा करें तो शास्त्र निपुण शास्त्र शास्त्र जानता हो शास्त्र का ज्ञाता हो श्रीमद् भागवत के ग्यारहवें स्कंद के अंदर भी इस बात की चर्चा करी हुई है कि गुरु में भगवत विषयक अनुभूति व निष्ठा होना बड़ा जरूरी है कि वह शास्त्रों को जानता हो वरना वे शिष्य के अंदर निष्ठा को जागृत नहीं कर सकता है तो उक्त लक्षणों से विभूषित होने से यह देखना होगा कि गुरु के प्रति आपके अंदर श्रद्धा अब है कि नहीं आप जिस गुरुजी से दीक्षा लेने जाओ आपके अंदर श्रद्धा है कि नहीं है उन गुरुजी से दीक्षा लेने की आपने बोला ना गुरुजी आज मुझे तो आप दीक्षा दे दो मैं आपसे बोलूं आपके अंदर अभी कितनी श्रद्धा है कि गुरु से दीक्षा लेने की कितनी भक्ति है कितना प्रेम उमड़ रहा है उन गुरु के प्रति कि नहीं ये गुरु सदगुरु हैं ये मेरे जीवन को बदल सकते हैं और मैं इन्हीं की शरणागति लेके इन्हीं के, के वचनों को ही एकमात्र अपने जीवन जीवन का प्राणाधार बनाकर भगवान की प्राप्ति कर सकता हूं या कर सकती हूं ये निश्चय अपने हृदय के अंदर हो जाए और उन्हीं के प्रति अपने गुरु के प्रति हमारे प्राणों का खिंचाव होता रहे अलग अलग क्योंकि गुरु तो मेरा एकमात्र है और गुरु ही की कृपा ही एकमात्र केवल कृपा कही गई है गुरु कृपा ही केवलम एकमात्र गुरु की कृपा है तो हमारे दर्शन के लिए हमारा चित्त उत्फुल्लित होता है कि नहीं प्रसन्न हो रहा है कि नहीं उन गुरु को देख के हम प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं मेरे उनकी सेवा के प्रति हमारा मन में भाव हो हो हो रहा है कि नहीं ये सब अगर ये नहीं नहीं सब अगर लक्षण उत्पन्न रहे रहे गुरु को देख के नहीं हो रहे। गुरु को को प्रसन्न प्रेम का भाव जागृत नहीं हो रहा गुरु को देखकर कहीं ना कहीं आ, मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संशय बना हुआ है गुरु को देखकर हमारे हमें उस प्रसन्नता की प्राप्ति अभी कहीं नहीं हो रही है गुरु को गुरु का संग करके भी हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं आ, अभी कहीं ना कहीं अपूर्णता है तो यह गुरु के प्रति अपराध कहलाता है यहां पर पुंडरीक विद्यानिधि जैसे सरीखे भक्त विराजित हैं। और वहां गदाधर पंडित पहुंचते हैं तो देखते हैं अरे बड़ा ये ये भक्त बना हुआ बैठा हुआ बैठा है है तो देखो तो सही, ये तो सही हमेशा ऐसे दिख रहा है, बड़ा राज विलास में जीवन जी रहा है तो उस समय पर गुरु के प्रति अपराध हो गया तो उस अपराध की से मुक्ति के लिए उन्होंने वहीं पर उन गुरु से दीक्षा प्राप्त करी परंतु हमारे गुरु बन चुके हों और गुरु बनने के बाद अगर यह अपराध आ रहा है तो वह एकमात्र गुरु के फिर से शरणापन होने पर शरणागति प्राप्त करने पर और शरणागति लेने के बाद गुरु के द्वारा जिस प्रकार निर्देश दिया गया उस निर्देश का पालन करते हुए ही फिर वह गुरु अपराध से बचता है तो ब्रह्मवश यदि कोई अवैष्णव से दीक्षा ले ले तो वह वैष्णव से दीक्षा ले तो यह गुरु दीक्षा लेने के कुछ विधान हैं। छोटी सी चीज तो नहीं है क्योंकि तो जीवन में दो संबंध हम अपने भाव से बनाते हैं एक पति पत्नी ये खून का रिश्ता तो नहीं होता है ये अग्नि के संग साथ साथ फेरे लेके आपने रिश्ता बनाया है गुरु के संग भी अग्नि को साक्षी रखकर दीपक को जलाकर अग्नि को साक्षी रखकर भगवान के समक्ष आप गुरु के संग भी संबंध बनाते हैं और यह है दो संबंध ही सबसे बड़े संबंध कहे गए हैं खून के संबंध अलग हैं परंतु दो संबंध जिसमें प्रगाढता बहुत होती है वह दो संबंध खून के संबंध नहीं होते हैं एक पति पत्नी का संबंध वैवाहिक संबंध उसकी प्रगाढ़ता बाकी के सब संबंधों से ज्यादा है वह माता पिता का संबंध हो भाई बंधु का संबंध हो वह सबसे ज्यादा अगर किसी भाव में प्रेम में अगर कहीं संबंध में प्रगाढ़ता है ज्यादा प्रेम दिखता है तो वह पति पत्नी के बीच में दिखता है और दूसरा अगर प्रेम अगर कहीं दिखता है जिसकी शास्त्र चर्चा करता है वह गुरु शिष्य के बीच में दिखता है तो गुरु शिष्य और पति पत्नी दो और दोनों के खून के रिश्ते नहीं है अग्नि को सामने रखकर ये आपने करे है तो जैसा विवाह से पहले बहुत सारी चीजों को सोचा और समझा जाता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा आज के बाद और मैंने कई बार कहा भी है जैसे विवाह के बाद मायका जो है ना वो मायका नहीं ये तो नाम का अपभ्रंश कर दिया है वो माया का हो जाता है आ, वो मेरे पिता और माता जो अब थे अब वो मेरे वो पिता माता अब नहीं है अब तो मैं जिनके घर पे जिनसे संबंध हुआ है वो मेरे माता पिता हैं मेरे पति के भाई बंधु अब उनसे मेरा नाता है तो वह जो ठीक उसी प्रकार से जब गुरु के संग संबंध होता है तो यह संसार माया का हो जाता है यह संसार तो माया का है असली में तो मेरा घर तो कृष्ण का है तो एक बार आपका बदलता है सब कुछ हाँ विवाह के बाद आप अपना घर छोड़ आते हैं दूसरे घर की रीति रिवाजों को संबंधों को आप अपनाते हैं ठीक उसी प्रकार से हा? जब गुरु के संग संबंध बनता है तब माया को छोड़ दिया जाता है और भगवान के संबंधों को भक्तों के संबंधों को हम जीते हैं तो ये दीक्षा है दीक्षते दीक्षा जो दी हुई है गुरु ने आपको दी है और वह जो दी है उसी से ही हमारा कल्याण होता है तो मोक्ष चाहिए घर बैठो जो करना है वो करो भगवत नाम करो मोक्ष मिल जाएगा वृंदावन चाहिए ब्रज चाहिए गोपाल जी चाहिए लड्डू गोपाल चाहिए लाली लाल चाहिए श्री प्रिया लाल चाहिए तब दीक्षा की आवश्यकता है इसमें उद्धरण अजामिल का भी है दीक्षा प्राप्त नहीं हुई थी परंतु भगवत नाम लिया मोक्ष की प्राप्ति हो गई अब उसका वाला मोक्ष कौन सा वाला मोक्ष था उसके लिए विष्णु दूत आए थे आए थे ना तो उसकी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई थी उसे वैकुंठ लेके चली गई थी गई थी ना वैकुंठ विष्णुदूत आए विष्णु जी के घर से और लेके उसको विष्णुदूत वैकुंठ लेके चले गए तो जिस बात की चर्चा हो रही है कि जिस गुरु भक्ति को करते हुए हमें श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा मरणोपरांत प्राप्त हो जाती है मरण के बाद जो सेवा हमको प्राप्त हो जाती है सेवा मरने के बाद ये मैंने कुछ करा या नहीं करा पर मैंने रोज गुरुदेव अष्टक कर लिया गुरु गुरु अष्टक कर लिया तो गुरु अष्टक करके मुझे ये तो मालूम है कि मरने के बाद कि विश्वास हो जाए कि मरने के बाद मुझे कुछ मिले या नहीं मिले मेरी आत्मा उस नित्य धाम वृंदावन में पहुंच जाएगी और वहां पे क्या मिलेगा मुझे सेवा मिलेगा। सेवा का का लाभ लाभ लाभ मिलेगा है है सोचो उस धाम वृंदावन की उन अद्वितीय गोपिया जहां ललिता विशाखा चित्रलेखा आदि तुंग विद्या आदि सब गोपियां विराजित हैं उन सब गोपियों के बीच में आप पहुंचे और पहुंचने के बाद श्री राधा रानी आपसे कहे कि अरे सखी तू तो आज बड़ी नई नई पहली बार आई है आयन रात तू मेरे पास और आयने के बाद महाराज राधा रानी तुमसे बोले ये ले मैं अपने चरण दे रही हूँ थोड़ा सा अल्ता लगाए थे और श्री राधा रानी के उन चरणों को आप महाराज लो लेने के बाद अपने पैरों पे रखो हाथ काप रहे हो और का हृदय उन्हीं, उन्हीं को लेके आप करो अरे मैं नीचे रखू तो बड़ी परेशानी होगी मैं ऐसा करू कि आपके उस चरण को मैं अपने वक्षस्थल पे रख लू और राधा रानी जाने की तू क्यों अपने वृक्ष पे उन चरणों को रखना चाहती है पर राधा रानी कहते तुझे जो करना कर परंतु तो मेरे पैर में अलता सही से लगी हो और तुम प्रेम से गदगद होते हुए श्री राधा रानी के साक्षात उन चरणों को जिनको श्री भगवान श्री कृष्ण भी जिनका सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं हाँ उनको अपने वक्षस्थल पर अपने हृदय पर रखते हुए और राधा रानी के तुम अपने हाथों से अल्ता लगा रहे हो वह सेवा राधा कृष्ण ने अभी भोजन करा है उनके वह मणि में युक्त एक एक जिनके आ, बर्तनों में से करोड़ों सूर्य की आभाएं प्रभाएं निकलती हैं हाँ उन मड़ी में अद्भुत बर्तनों को आप उठाकर अपने हाथों से साफ करने का प्रयत्न कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि इस संसार में मैं जहां जिस जहां पहले रहती थी वहां तो एक सूरज के कारण यह पूरा त्रिलोकी प्रकाशमान थी परंतु आज तो मुझे अपने गुरुदेव की इस अष्टक को करने से उस सेवा का लाभ प्राप्त हो गया है कि असंख्य सूर्यों का प्रकाश तो एकमात्र इस कटोरी के अंदर विद्यमान उस भाव की उस प्रदेश के उस सिद्ध अवस्था की उस सिद्ध सेवा की प्राप्ति और वह प्राप्ति साक्षात प्राप्ति मतलब लेट हो ऐसा नहीं साक्षात होगी जस्तेन वृंदावन नाथ साक्षात सेव लभ्या जनुषोत यह कैसे होगा अपने जीवन को विद्यार्थी से पहले शिष्य में बदलिए शिष्य के जीवन को बदलकर प्रयत्न करिए कि आप गुरुसेवी हो और गुरुसेवी होते हुए क्योंकि देखिए यह जितने भी स्तोत्र कहे गए हैं यह स्तोत्रों के अंदर मन का भाव होना बहुत जरूरी है गोपी गीत पढ़े हैं आप कभी गोपी गीत पढ़े हैं आप से बोलूं आप गोपी गीत पढ़ो और मैं कहता हूं यह साक्षात हमारे यहां का बड़े बड़े रसिकाचार्यों ने कहा है कि गोपी गीत पढ़कर ठाकुर जी की साक्षात कृपा प्राप्त होती है अदृश्य वह ठाकुर जो है वह सामने आके खड़ा हो जाता है इस माया के पर्दे को फाड़कर खड़ा हो जाता है हमारे सामने और बोलता है कि पता तुझे क्या चाहिए तूने से गोपी के भाव से मुझे पुकारा है अपने गोपी गीत आंखें पुकारा है परंतु गोपी का गीत तो बोल सकते हो गोपी का भाव आने में बड़ा समय लगेगा प्रेम पत्र तो गोपियों का था ना प्रेम अभी तक आपका नहीं बना है जिस दिन में गोपी के भाव में इतने निहित तो हो जाओगे कि जब आप उस गोपी गीत को गाओगे तो गोपी के भाव स्वयं आपके अंदर जागृत तो हो जाएंगे तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे ठीक उसी प्रकार गुरु के प्रति प्रेम होना बड़ा आवश्यक है और उसके लिए अपना अपने आप को उनकी कृपा का हां कृपा पात्री मानना मुझे कृतार्थ कर दिया है अपनी निज संपत्ति देकर जहां मैं चंद टुकड़ों में चंद रुपयों में चंद लक्ष्मी को ही अर्जन करने का अपनी साधनाओं से रोज प्रतिदिन कर रहा था रोज अब माला नाम जब तो कर रहे हैं ना बोले क्या पता उससे मुझे भगवान की उस रूप की वैसी प्राप्ति होती कि नहीं होती परंतु कब मेरे जीवन के अंदर भगवान ने मेरे गुरु को भेजा और गुरु ने आके अपनी उस निज संपत्ति को मुझे देख करोड़पति अरबपति बना दिया जब यह वाली भावना आ जाएगी जब अपने आप को कृतार्थ क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति आके आपको कुछ दे दे परंतु आप उसे ले तो लेते हो परंतु उपकार नहीं मानते हो यह होता है ना किसी को किसी चीज की जरूरत और आपने उसकी उस समय पे सेवा कर दी पर उसने उपकार नहीं माना उपकार नहीं माना तो क्या होगा आपके मन में कहीं ना कहीं खटास होगी देखो मैंने इतना बड़ा उपकार कर दिया इस व्यक्ति की हालत खराब थी और मैंने उस समय पे जाके इसकी सहायता करके जीवन में होता है ऐसे संबंध होते हैं जहां पर आप लोगों ने अपने निज संबंधियों की ऐसी सेवाएं करी होंगी कि जब वह बिल्कुल बुरी स्थिति में होंगे और वहां पर आपने पहुंचकर उनको बचाया होगा किसी ना किसी चीज से उसके बाद वह उपकार नहीं माने आपका आपको कैसा लगेगा आपको लगेगा अगली बार देखते हैं फिर ऐसी स्थिति आए तेरी अब सहायता ही नहीं करेंगे यही तो होता है कई बार होता है ऐसा भाव कि जब हमें जरूरत हो तो हमारी तो किसी ने नहीं सुनी और जब वो थे तो हम तो बिल्कुल एक टंग पे खड़े होकर सेवा कर रहे थे ठीक उसी प्रकार गुरु के द्वारा उसे अपनी निज संपत्ति को दिया गया उस पे अपने आप को कर्तार्थ मानना यह परम आवश्यक है और जब व्यक्ति अपने आप को कृतार्थ मानता है वह फिर शिष्य से गुरु प्रेमी होना शुरू करता है गुरु भक्त होना शुरू करता